आंख से गंध का होना न होना सिद्ध नहीं होता नाक से गंध का होना न होना सिद्ध होता है तो बोले की अच्छा भाई ये आत्मा जो है ये मरने के बाद रहती है कि नहीं ये बात कैसे सिद्ध हो रही तो हमारे कई भाई हैं भोले भाले है ना तो वो तो फोटो खींच के बताते हैं कि ये देखो हमने ये आत्मा की फोटो खींची है आख से देख लो फोटो तो खिंचाने वाली आत्मा दूसरी हुआ करती है वो है ना आ, फोटो खिंचाने वाली आत्मा दूसरी है बोले तो देखो ये कान पकड़ के आत्मा को बुला लिया क्यों कान पकड़ के बुलाई जाती है वो दूसरी होती है इस समय जो हमारा आत्मा सिद्ध है वो नाक से सिद्ध नहीं है कि सुन के हमने निश्चय किया हो कि आत्मा है आंख से सिद्ध नहीं है कान से सिद्ध नहीं है ना जीव से सिद्ध नहीं है बल्कि आंख नाक कान ये हैं ये जिससे सिद्ध होते हैं उसका नाम आत्मा है ना आंख कान नाक से जो देखा जाता है उसका नाम आत्मा नहीं है आंख नाक कान जीव त्वचा इनका होना जिससे सिद्ध होता है वो आत्मा है मन से आत्मा सिद्ध नहीं होता मन जिससे सिद्ध होता है वो आत्मा है बुद्धि से आत्मा सिद्ध नहीं होता बुद्धि जिससे सिद्ध होती है वो आत्मा है वासना से आत्मा सिद्ध नहीं होता वासना जिससे सिद्ध होती है सो आत्मा है आपको एक बात बताते हैं तो जब जागृत काल में आपको साफ साफ मालूम पड़ता है कि मैं हूं तब तो आप है ना फोटो से सिद्ध नहीं है ना फोटो आपसे सिद्ध होता है ये नहीं कि हमारी फोटो आती है इसलिए मैं जिंदा हूं ऐसा तो आप कभी कहते हैं कि देख लो किसी ने कहा कि तुम जिंदा हो इसमें क्या प्रमाण बोले हमारी फोटो देख लो अगर हम जिंदा ना होते तो फोटो कैसे आते है। तो फोटो से आत्मा का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता हम ये बात कह रहे हैं कि जब जागृत काल में आत्मा का अस्तित्व प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध नहीं होता हो है ना आंख का नाक जीव फोटोग्राफरी से सिद्ध नहीं होता अच्छा कहो कि अनुमान करें बोले भला खुद के बारे में अनुमान करना कि मैं हूं क्यों कह इसलिए कि बोल रहा हूं ना रहा है ना मैं बोल रहा हूं इसलिए हूं ये कोई स्वार्थ अनुमान का प्रकार हुआ कि परार्थ अनुमान का प्रकार हुआ का अनुमान तो अप्रत्यक्ष के विषय में होता है अच्छा, अथवा यो कहो कि जिसका संबंध जिसका प्रत्यक्ष होता है जैसे धुआं और अग्नि का और धुआं देख के पहाड़ में आग का अनुमान करते हैं और फिर वहां जाने पर आग मिलती है बोला अनुमित वस्तु जो है उसका भी तो प्रत्यक्ष ही होता है ना इसलिए अनुमान को मान नहीं बोलते अनुमान बोलते हैं अनुमान है पिछला पिछलग्गु मान प्रत्यक्ष का जो पिछलग्गू हो उसको अनुमान बोलते हैं तो आत्मा की सिद्धि के अनुमान से होती है अरे अनुमान जिससे सिद्ध होता है वो आत्मा है तो बोले हम अनुमान से सिद्ध करते हैं कि मरने के बाद आत्मा रहती है का आत्मा अनुमान से सिद्ध नहीं है इसलिए आत्मा के बारे में अनुमान लगाना भी गलत है अच्छा हो हम उपमान से सिद्ध करते हैं अरे भाई देखो आत्मा के शरीका कोई दुनिया में नहीं है उपमान कहां से आवेगा क्या अच्छा अर्थापत्ति से अनुपलब्धि से सिद्ध करते हैं तो सब बेकार है आत्मा प्रमाण से सिद्ध नहीं होता है आत्मा से प्रमाण सिद्ध होता है इसलिए देखो जब तुम अपने को शरीर भर मानोगे ना तो क्या सिद्ध होगा कि जन्म के पहले तुम नहीं थे और मरने के बाद तुम नहीं रहोगे बोला चार बाक मत की सिद्धि का प्रत्यक्ष अनुमान उपमान की बात नहीं है क्योंकि अपने को तुम देह मानते हो तो देह न जन्म के पहले था न बाद में रहेगा इसलिए देह ही तुम्हारा जीवन है बोले आओ हम जीवन मुक्त हो गए का जीवन मुक्त नहीं हुए है गलत फहमी में फंस गए क्यों अरे बाबा हमारा जन्म नहीं हमारी मृत्यु नहीं जन्म के पहले हम पे ही नहीं मरने के बाद रहेंगे ही नहीं तो नरक नहीं स्वर्ग नहीं पुनर्जन्म नहीं अब क्या पूछना हमारी मुक्ति तो है ही है मर जाएंगे और मुक्त बोले तो ये है ना ये भी एक बुद्धि सागर पने की हद है बला। अच्छा देखो एक मनुष्य के मन में एक कमजोरी है हमने जाके देखा टीवी अस्पताल में देखा रात को मरने वाला आदमी है और उसको बिल्कुल पक्का ख्याल था कि हम जिंदा रहेंगे अस्पताल से निकलेंगे टीबी अस्पताल वृंदावन में है ना हाँ तो कभी कभी जाते हैं हो वहां कोई कोई बीमार बुलाते हैं कि स्वामी जी दर्शन दे जाए तो जाते हैं मरने वाला बिल्कुल लेकिन उसके मन में ये ख्याल नहीं होता कि हम मरेंगे तो योजना बनाता है कि हम अच्छे हो जाएंगे तो ये काम करेंगे अच्छे हो जाएंगे तो ये काम करेंगे अच्छे हो जाएंगे तो ये काम करेंगे तो क्या केवल ये ख्याल होने से कि हम मरेंगे मरने के बाद हम मुक्त हो जाएंगे वासना की निवृत्ति हो जाएगी और तो जिंदा रहने की ही एक वासना है जोजन ही बना रहा है जिसका अंतकरण वासना से है तो ना भरा हुआ है इच्छाओं से भरा हुआ है वो क्या जीवन मुक्त है राग से भरा हुआ है वो क्या जीवन मुक्त है तो देह में देखो मैं करने से अपने ऊपर जन्म मरण आता है अच्छा और जीवन मुक्ति बिल्कुल नहीं हो सकती हो व्याकुल रखेगा अच्छा तो बोले हम बाबा आप देह तो नहीं है हम इंद्रिय वाले हैं देखने वाले सुनने वाले है ना खाने वाले पीने वाले सोचने वाले तो इसी बासना के कारण तो तुम जगत में घूमते हो ना देख लो ये ये बात है ना आप दही बड़े की दुकान पर क्यों जाते हैं है अरे भाई आप कारखाना खरीदने के लिए क्यों जाते हैं तो वासना है ना वासना ये वासना इस जीवन में आपको घुमाती फिराती है कि नहीं यहां से वहां ले गई यहां से वहां ले गई वासना ही तो चलाती है ना और चलने का क्या कारण है हमारे शरीर में जितनी क्रिया होती है उसके मूल में इच्छा तो रहती है ना इच्छा के बिना कहां क्रिया होती है तो बोले कि जब इच्छा इस जन्म में आपको घुमा रही है तो इच्छा क्या शरीर छूट जाने से इसका अंत होगा ये मरने के बाद भी घुमावेगी बोला ये मरने के बाद भी घुमावेगे तो बोले आओ इस इच्छा की खोल छोड़ रहे राग रेश इच्छा कैसे होती है आपको मालूम है एक ऐसी मिठास है आम में जो हमारे अंदर नहीं है पुरुष सोचता है एक ऐसी चीज है औरत में जो मुझ में नहीं है स्त्री सोचती है कि पुरुष में एक ऐसी चीज है जो मुझ में नहीं है अपने में कमी का ज्ञान और दूसरे में उस वस्तु की उपस्थिति का ज्ञान ये जो विशेष ज्ञान इसको विशेष ज्ञान बोलते हैं हो इसका नाम विशेष ज्ञान अपनी अभाव कल्पना से पीड़ित हो करके अपने में हीन भाव की कल्पना से पीड़ित हो करके और दूसरे में पूर्ण भाव की कल्पना करके हम उसके पीछे पीछे भटकते हैं एक दिन ऐसी कथा मैं कर रहा था सिंघानिया बाड़ी में बात पुरानी है तो एक सेठ आया शाम को तो बोला कि स्वामी जी आज जैसी बात आपने कथा में कही हमारे तो ऐसी हुई का क्या हुआ भाई का। देखो सेठ की बात सुना जरा मैं आंख का कच्चा हूं आंख की बासना बड़ी प्रबल है तो मैंने आज देखा कि एक स्त्री बहुत अच्छा वस्त्र धारण किए हुए जा रही है तो मेरा मन हुआ कि इसको देखें कि कैसी है तो मैंने उसका पीछा किया देखो गंदी बात उस सेठ ने खुद बताया इधर गया उधर गया यहां गया वहां गया घूमते फिरते वो स्त्री समझ गई कि आदमी हमारा पीछा कर रहा है तो जब वो अपने घर में पहुंच गए तो वो खड़ी हो गई और अपना मुंह खोल दिया और बोली कि लो देखो हमको ही देखने के लिए ना तुम इतनी देर से आ रहे हो तो वो तो महाराज बस देखते ही चित्त में गला नहीं हो गई इतना बुरा चेहरा था उसका कि देखते ही चित्त में ग्ला नहीं हो गई अब मैं मृग तृष्णा में आके जो इतना परेशान रहा रहा है ये हमारे मन की वासना है वो तो ये दुनिया में अपने में कमी का अनुभव करना और दूसरे में उस वस्तु की उपस्थिति का अनुभव करना है ना गरीब समझता है कि धन में सुख है पर धन हमारे पास नहीं है मुंबई के लोग समझते हैं कि बिल्कुल पहाड़ में जंगल में एकांत में जाएंगे तो वहां बहुत सुख मिलेगा और जो वहां एकांत में पहाड़ में जंगल में जो रहते हैं उनसे पूछो हैं? वो कहेंगे कि हम बंबई में जाएंगे तो हमको सुख मिलेगा इसका कारण क्या है उनके पास बंबई नहीं है और बंबई वाले के पास एकांत नहीं है यही ना कारण है कोई जैसे स्त्री के पास पुरुष नहीं है पुरुष के पास स्त्री नहीं है दोनों एक दूसरे के लिए व्याकुल तो ये जो अपने को वासनावान मान करके हम सृष्टि में रहते हैं और इसके कारण जैसे जाना आना पड़ता है ना जहां अपनी वासना पूरी हो वहां जाना पड़ता है ऐसे मरने के बाद भी हो जो ये जो जो वासनावान है ना जब ले जाने वाला शरीर नहीं है ले जाने वाली वासना है और वो भी ज्ञान की गलती से है यदि तुम अपने को परमात्मा से एक समझो तो स्त्री और पुरुष दोनों एक ही हैं, बोला और पहाड़ और शहर दोनों एक ही हैं, और काम करना और चुप बैठना एक ही है यदि आप अपने को निर्वासन करके देखो तो निर्वासन करके देखो तो कले मन के विक्षेप में बड़ा दुख है बड़ा दुख है बड़ा दुख है बोले तुम्हारा बच्चा नाचता है कि नहीं तुम्हारा बच्चा कभी हंसता है कि नहीं ये नाचने वाले जो हाथ पांव फेंकते हैं और टुडी हिलाते हैं और आंखें चमकाते हैं है? इसका नाम क्या समाधि है इसका नाम विक्षेप है लेकिन इस विक्षेप में कहीं दुख है विक्षेप में दुख नहीं होता हो बोले हमारे घर में पैसा नहीं है महाराज बड़ा भारी दुख है पैसा ना होने का नाम दुख है आप चलो हम ऐसे लोगों को दिखावे जिन्होंने जिंदगी भर पैसा छुया नहीं और उनके पास दुख नहीं है जिंदगी भर पैसा छूया नहीं है उनके पास दुख नहीं है पैसा न होने में दुख होता है हैं? हमारे एक सेठ है यहीं हो मुंबई में उसको पैसा होने का दुख है और रोता है महाराज जिससे पिंड छूटे जरा नारायण रोता है कि इससे जरा खाली हो हैं, तो एकांत में रह के भजन करें और 20 बरस हमको ये बात सुनते हो गया बीस बरस ये बात सुनते हो आ कि जरा इस पैसे से पिंड छूटे मुकदमा अब आप टैक्स वाला मुकदमा छूट जाए है ना यहाँ से महाराज रुपया जरा लग गया है समेट लें है ना, ना रहा है। तो तो ये सृष्टि का जब तक तुम अपने को वासनावान मानोगे तो भाई यहाँ वो अगर से बला। तो माफ करे बोला तो और आप लोगों में से कोई ऐसा हो तो आप अपने लिए समझना नहीं तो जब तक आप अपने को बासनावान समझोगे तब तक गमना गमन से मुक्त कैसे समझ सकते हो है ना तब तक गमना गमन से मुक्त नहीं समझ सकते तो देखो विक्षेप में दुख नहीं है असल में दुखी पने के अभिमान में दुख है अच्छा क्या बासणा वाले दुख होते हैं दुखी होते हैं है। हम तो बहुत बासना वालों को देखते हैं अपने बराबर किसी को समझते ही नहीं है, है ना क्या समाधि वाले है ना, ना है। असल में न समाधि में सुख है न विक्षेप में दुख है जो जहां दुख मानेगा एक महाराज एक शिष्य था उसके मन में कोई वासना थी तो उसने किसी अपनी स्त्री से किसी स्त्री से निश्चय किया कि वह अमुक समय पर उसको मिलेगी गुरुजी को मालूम पड़ गया तो गुरु लोग तो गुरु ही होते हैं बड़े गुरु उसने शिष्य को अपने पास बुलाया बैठाया गुरुजी कि आओ बेटा देखो एक तो उनको खेल दिखा रहे हैं एक नस उसकी दबा दी हो नस दबा दी तो उसपे समाधि लग जाएगी तो समाधि भी कई तरह की होती है ऐसा आप नहीं समझना कि है ना हठ योग की समाधि दूसरी होती है मंत्र योग की दूसरी लय योग की दूसरी है ना राज की आ, की है ना। <ुँँँग> योग की दूसरी महाराज योग की दूसरी राजाधिराज योग की दूसरी है ना पूर्ण योग की समाधि दूसरी होती है ज्ञान की समाधि जो है वो हमेशा लगी रहती है कभी टूटती नहीं अखंड समाधि होती है ज्ञान की और नस महाराज हट योग की समाधि समझो हो गया अब उसको भाने ही नहीं हुआ न देश का न काल का न वस्तु का अब उसकी प्रेमिका आई और लौट गई लौट गई महाराज फिर बाद में गुरुजी ने जगा दिया उसको अब जागा आ, तो उसने पता लगाया कि वो आई कि नहीं आई और तो मालूम हुआ कि आई अब तो महाराज दुखी हुआ कि हाय हाय गुरुजी जी ने आज हाँ क्या किया है ना हाँ। अब प्रेम स्त्री से होगा तो समाधि लग भी जाए तो उसमें सुख नहीं मालूम पड़े हो हाँ। ये असल में ये वासना का चक्कर है वो अपने को समाधिमान होने में सुखी नहीं समझता स्त्री से मिलने में सुखी समझता है वो तो समाधि को दुख समझता है ये देखो ये राग बैराग्य का बड़ा भारी राग वैराग्य का बड़ा भारी चक्कर है तो बोले इस समय देखो अपने को वासनाओं से ऊपर विक्षेप से ऊपर समाधि से ऊपर अच्छा एक आदमी महाराज समाधि लगावे और आके कोई खट से कर दे आपने सुना होगा ना कि एक स्त्री जो है हैं, कहीं जा रही थी किसी से मिलने और रास्ते में एक मुसलमान नमाज पढ़ रहा था तो सुना उसका पांव लग गया हो तो मुसलमान को गुस्सा आ गया गुस्सा आ गया तो बोली कि देखो हमारा एक मनुष्य से प्रेम है उसके पास हम जा रहे हैं तो नमाज पढ़ते हुए तुम दिखाई नहीं पड़े और तुम ईश्वर के प्रेमी हो नमाज पढ़ रहे हो और तुम्हें मैं दिखती हूँ दिखती नहीं हूं गुस्सा आता है महाराज भगवान का भजन करते हुए लोग कभी कभी क्रोध में आ जाते हैं कि तुमने खटखट -खट क्यों कर दिया कि तुमने बात क्यों कर ली है ना अच्छी ईश्वरोपासना है है ना क्रोध से तो बचना पड़ता है ये क्रोध तो ईश्वर उपासना का शत्रु है तो इस समय जो आत्मा है ना यही जो सुनता हुआ जो कान की मशीन अपने साथ जोड़ के सुन रहा है और जो जीव की मशीन अपने साथ लगा के बोल रहा है ये ब्रॉडकास्ट करने की मशीन जिसके साथ जुड़ी हुई है है ना? और सुनने की मशीन जिसके साथ जुड़ी हुई है ये ही आपका अपना आपा है ना? ये कौन है ये अजन्मा है ये शरीर नहीं बना इस समय शरीर नहीं है बोला अगर इस समय यह शरीर है तो पहले भी था और बाद में भी रहेगा और इस समय भी ये बासनावान नहीं है इस समय भी ये पापी पुण्यात्मा नहीं है इस समय भी ये सुखी दुखी नहीं है इस समय भी ये कहीं जाने आने वाला नहीं है आ, इस समय भी ये परिच्छि नहीं है अगर इस समय आप ऐसे हैं और हैं बोला अगर है नहीं है तो न आपका जन्म हुआ है न मृत्यु होगी न पुनर्जन्म होगा न नरक स्वर्ग में जाएंगे आप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म है आपका अमृतत्व जो है वो स्वाभाविक है है ना निर्मित नहीं है कृतक नहीं है तो जब आप अनुभव से नाराज अपने अनुभव से हो इसमें इसमें दुर्बीन खुर्दबीन काम नहीं देगी इसमें ये प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष जो है ना ये कुछ काम नहीं देते इसमें अनुमान उपमान अनुपलब्धि अर्थापत्ति कोई प्रमाण काम नहीं देता ये प्रमाणों से सिद्ध होने वाली वस्तु के बारे में ये बात नहीं कही जा रही है प्रमाता चो प्रमाणम चो प्रमेयम प्रमिस्तथा य प्रसादा सिद्धियती तत्व किमपेक्षते जिससे प्रमाण सिद्ध होता है जिससे प्रमेय सिद्ध होता है जिससे प्रमाता सिद्ध होता है जिससे प्रमाण यथार्थ ज्ञान की सिद्धि होती है प्रमा वृत्ति तत्व सदि महावाक्य जन्य वृत्ति का होना अविद्या को मिटाना और अविद्या के साथ उसका मिट जाना जिससे सिद्ध होता है है ना वो वस्तु आप हैं। तो ये भेद काहे का है लेकिन माया माने अविद्या का है अविद्या अविद्या का है माने अपने आप को न समझने का है सारा भेद इस जीवन में वासना के वसी होकर दुखी होना अगले जन्म के लिए वासनाएं संजोना है नरक स्वर्ग आदि के भाव में डूब जाना अपने को कर्ता भोक्ता पापी पुण्यात्मा सुखी दुखी समझना अपने को छिन्न भिन्न मानना ये अमृत वस्तु ये चैतन्य वस्तु ये चिन्मात्र वस्तु ये छिन्न भिन्न होने वाली नहीं है तो ये क्या है बोले बस केवल अविद्या माने भी कई लोग हो बहुत गड़बड़ समझते हैं अविद्या शब्द जरा इज्जतदार है भला तो इज्जतदार है माने जब हम ये कहते हैं कि अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण तुम अपने को ऐसा मान रहे हो तो किसी को बुरा नहीं लगता लेकिन अज्ञान शब्द का है ना जब हम अर्थ करते हैं नासमझी अज्ञान माने नासमझी कर लि भाई है ना कई लोग तो है ना बड़े सभ्य होते हैं तो उनकी उनके बीच में है नाम ना, आश्रय से गोविंद आय नमः नम सभ्य शब्द ही बोलना चाहिए है लेकिन अविद्या माने बेवकूफी हो अविद्या माने बेवकूफी ना समझी, है ना तुम सारी दुनिया को समझते हो वकूफ माने ज्ञान नहीं होता है बोला वाकफियत बोलते हैं ना है? वाकफियत वाकफियत की कमी के कारण <laughs> माने तुम वाकिफ नहीं हो इसलिए वाकिफ माने जानकार बोला तो तुम जानकार नहीं हो जानकार नहीं हो इसलिए तुम इस चक्कर में पड़े हुए हो नहीं तो बाबा अगर ये है ना तुम वाकिफ हो जाओ तुम्हें परमार्थ की वाकफियत हो जाए ना है ना माने ये बेवकूफी अगर दूर हो जाए तो इसी को अभिद्या बोलते हैं वो तो संस्कृत भाषा में अज्ञान बोला जाता है बोला तो उसको आखिर हिंदी में भी तो बोलना पड़ेगा ना भ्रांति माने उल्टी समझ भ्रांति माने उल्टी समझ हो और अज्ञान माने ना समझी अज्ञान माने ना समझी और भ्रांति माने उल्टी समझ अपना स्वरूप जैसा है उसको वैसा न समझना इसको नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है न अविनाशी परिपूर्ण अद्वय चैतन्य आत्मा ब्रह्म न जानना ये न जानने के कारण ही ये सारी फजीहत दुनिया में हो रही है भोगनी पड़ रही है तो अजात से भाव से जाति मिच्छी वादि अमृतो भावो मर्त्यता कथमेश्य कोई कोई ऐसी व्याख्याता है महाराज जो वादी वो वादी है वादी वादी होना वादी एक रोग भी होता है वो हाँ पेन को वादी हो गई है ये वाद शब्द जो है ना किसी में अप जुड़ता है तो अपवाद हो जाता है अपवाद तो अपवाद माने कलंक होता है और अपवाद माने जो पहले से बनाया हुआ नियम है ए? उस नियम में कोई संशोधन करना भी अपवाद शब्द का अर्थ होता है यहां इस नियम का अपवाद है तो माने यहां ये नियम लागू नहीं होता तो ये बाद जो है ना वाद विवाद ये बहुत खराब है तो अजात से जिस वस्तु की कभी उत्पत्ति हुई नहीं जो अजात है तो अजात शब्द पर भी बहुत विचार है वो अभी आगे तो ये प्रसंग आने वाला है ना ये किसको अजात बोलते हैं अजात माने जिसका जन्म ना हो तो दे, एक देश से दूसरे देश में पैदा होना जन्म है देश से देशांतर की प्राप्ति का नाम जन्म है ऐसा नहीं समझना ये तो जो केवल पुराण पढ़ते हैं उनको ऐसा अर्थ मालूम है जो दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं उनको ऐसा मालूम नहीं है बोला भाव से भावांतर का की प्राप्ति का अर्थ जन्म है इसीलिए आप जानते हैं ये जन्म शब्द को बहुत बढ़िया करके ब्राह्मणों ने विद्वानों ने रखा है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बैस, को द्विज बोलते हैं ना द्विज द्विज माने दो बार जिसका जन्म हो तो अगर माता के पेट से पैदा होना ही जन्म शब्द का अर्थ होता तो यज्ञोपवीत संस्कार से जन्म होता है ये बात कैसे कही जाती काट दिया ना? ये कट गई की बात नहीं अगर माता के पेट से जन्म लेना ही जन्म होता तो दो बार जन्म कैसे होता इसका अर्थ है कि जन्म शब्द का कोई और भी अर्थ है माता के पेट से जन्म लेने की है? जन्म लेने के स्थान पर जन्म लेने का कोई और भी अर्थ है वो अर्थ यह है कि जब एक गृहस्थपने को सन्यासी मानने लगता है तब उसका जन्म हो गया दूसरा जन्म हो गया पुनर्जन्म तो बोले शरीर तो वही है तो शरीर तो वही है लेकिन अहंकृति जो है ना वो बदल गई पहले अहम गृहस्थ ये अभिमान था और अब क्या बोले अहम सन्यासी ये अभिमान हो गया तो अहम में जो परिवर्तन हो जाता है ना ये फलात्मक परिवर्तन होता है अहम में जो परिवर्तन होता है वो फलात्मक होता है मैं सन्यासी हूं करे मेरे बाप तुम्हारे हाथ बदल गए कि पांव बदल गए कि सिर बदल गए कि दिल बदल गया कि दिमाग बदल गया कब बोले पहले गृहस्थ पने में ना मैं था अब सन्यासी पने में मैं आ गया मैं का परिवर्तन ही तो यहाँ जन्म हुआ ना ब्राह्मणत्व का जन्म हुआ क्षत्रियत्व का जन्म हुआ वैश्यत्व का जन्म हुआ कैसे कसंस्कार से आश्रमित्व का जन्म हुआ मैं ब्रह्मचारी हूं मैं गृहस्थ हूं मैं बानप्रस्थ हूं मैं सन्यासी हूं ये जन्म हुआ तो भाव से भावांतर की प्राप्ति जन्म है इसमें देखो इसमें कहीं जाना आना नहीं पड़ता इसी को बोलते हैं कि अंतकरणावच्छिन्न चैतन्य जो है, है? वो घटावच्छिन्न चैतन्य के समान जहां का तहा ज्यों का त्यो घटावच्छिन्न आकाश के समान अंत करणावच्छिन्न चैतन्य जहां का तहा केवल अंत में भाव का परिवर्तन हुआ अरे आप निश्चय समझो मैं दुखी हूं एक जन्म है मैं सुखी हूं ये दूसरा जन्म है मैं पापी हूं ये तीसरा जन्म है मैं पुण्यात्मा हूं ये चौथा जन्म है अंतकरण में जिस जिस के साथ मैं जोड़ते हैं ना उतने जन्म होते हैं लेकिन ये जोड़ा हुआ जन्म है रंगमंच पर जैसे नट एक बार औरत होके आवे एक बार मरद होके आवे एक बार शत्रु होके आवे एक बार मित्र होके आवे नट एक ही है लेकिन भूमिका के अनुसार उसका नाम है इसी प्रकार आत्मा बिल्कुल एक है ये तो अपने स्वरूप के अज्ञान से पाप के साथ तादात्म्य पापी पना पुण्य के साथ तादात्म्य पुण्यात्मा बना भोग के साथ मोक्ष के साथ बंधन के साथ ओ तो जो लोग अजन्मा का जन्म मानते हैं उनके सामने ये प्रश्न है कि जो भाव से भावांतर को प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है माने भाव और भावांतर दोनों का साक्षी है ऐसे कहो दोनों का अधिष्ठान है समझाने के लिए इसी ढंग से बोलना पड़ता है तो एक भाव दूसरा भाव और दोनों भावों की संधि हैं, और दोनों भावों की शांति भाव उदय भाव की उपस्थिति भाव की संधि भाव का साबल्य और भाव का अंत नाराण इनमें जो एक है वो भाव बदलने से कैसे बदल जाएगा तो वो अजात है तो ये बात असल में अजात शब्द का अर्थ ये है इसमें तो चौथा प्रकरण सारा इसी बात को समझाने के लिए कि अजात माने क्या जात माने जन्म तो ये कहते हैं कि जगत अजात है ये दुनिया पैदा नहीं हुई है वंध्या पुत्रवत है तो जीव भी अजात है भला तो। सर्वज्ञ अल्पज्ञ दोनों अजात हैं ऐसे बोलते हैं बोला इनके कहने का अभिप्राय क्या है कि सद जो है उसमें सर्वज्ञ अल्पज्ञ दोनों विवर्त हैं और सर्व अल्प दोनों विवर्त हैं ज्ञान का सर्व ज्ञान का विषय और अल्प ज्ञान का विषय जो जगत है सो भी विवर्त है और सर्व का ज्ञातृत्व और अल्प का ज्ञातृत्व भी विवर्त है और जो सद्वस्तु है, है ना? वो क्या है कब बोले वो न जगत के रूप में पैदा न जीव के रूप में पैदा न किसी दूसरे रूप में पैदा है ना? ना नरक के रूप में न स्वर्ग के रूप में न मर्त के लोक के रूप में न चौदह भूवन वाले ब्रह्मांड के रूप में न अनंत कोटि ब्रह्मांड के रूप में पृथक पृथक और न तो इनकी समष्टि के रूप में जो सद्वस्तु है वो किसी भी रूप में रूपांतरित नहीं हुई है वो ज्यों की त्यों और अपना आपा है तो जो अजात और अमृत भाव है वो भला मर्त्य भाव को कैसे प्राप्त होगा तो उसमें मर्त भाव की प्राप्ति कभी हो ही नहीं सकती बोले ये तुम अमृत आजाद ये क्या बोलते हो ये क्या चीज है बोले कहो तो चुप हो जाए भाई हैं अब तुमको जरूरत ना तो हो तो चुप हो जाए हमको आजाद कहने की कोई जरूरत नहीं है और ना हमको अमृत कहने की कोई जरूरत है तुम्हारी जरूरत के लिए हम उसको आजाद और अमृत बोल रहे हैं अगर तुम्हें सुनने की जरूरत ना हो तो हम चुप है माने जिज्ञासु यदि ऐसा कोई प्रश्न करे महाराज ये तो बोली हो गई जहां बोलता करावा जहां अबोलता मन न रहावा है? बोल अबोल मध्य है जोई जसबो है तस्लक है न कोई बोले आप तो बोल के बताते हैं बोले अच्छा आप बोल के बताने की तुमको जरूरत नहीं है ना।, ना तो हम चुप होते हैं <laughs> अगर तुमको बोल के बताने की जरूरत हो तो बोलते हैं अच्छा ये प्रसंग खुद काल केन्द्र सा नाम ो ग मर्यपा कृतकनामृतस्त कथ स्थाप ऊतथत बापी सृज्यने सश्रुति युक्ति यदवतीतरत ने चानाइंद्रो मजा बहुधा मयया जायते तो सहमृत मत्यम न मर्मृत प्रकृतेरन्य भाव न कई लोग उपनिषद को मानते भी हैं और ऐसा स्वीकार करते हैं कि अजन्मा अजात अज जो ब्रह्म तत्व है वो जगदाकार रूप में परिणत हो जाता है जात हो जाता है परंतु ये बात सर्वथा युक्ति के विरुद्ध है क्योंकि जो अजात वस्तु है अमृत वस्तु है वो भला मर्त भाव को कैसे प्राप्त हो सकती है क्योंकि वस्तु का तत्व का अन्यथा भाव नहीं होता तो कल परिणामी भाव का दृष्टांत देने के लिए ये बात समझाई थी कि मिट्टी कभी कड़ी होती है कभी नरम होती है तो असल में कड़ापन और नरमपन ये मिट्टी का स्वभाव नहीं है मिट्टी का स्वभाव तो गंधवत्व तो मात्र ही है तो मिट्टी बदलती नहीं है मिट्टी भी अपने रूप में जो के क्या तो। अग्नि का स्वभाव उष्ण है वो बदलता नहीं है मंत्र से मणि से प्रतिबद्ध करके उसको ठंडी कर दो कोई जन्म से ही अग्नि का स्पर्श कर सकता है वो ये चकोर के संबंध में ये बात प्रसिद्ध है कि वो जन्म से ही अग्निस्पर्शी है सिद्धि है उसमें जन्म से किसी को मंत्र ऐसा आता है कि अग्नि को बांध दे किसी को दवा ऐसी आती है कि हाथ में पाव में लगा ले तो न जले कोई तपस्या करके ऐसी शक्ति प्राप्त कर लेता है कोई अपनी मानसिक शक्ति से प्राप्त कर लेता है लेकिन सब कुछ होने पर भी चाहे कोई कितना भी सिद्ध हो अग्नि गर्म ही रहेगी वो ठंडी नहीं हो सकती थोड़ी देर के लिए उसको वो प्रतिबद्ध मात्र कर देता है कोई वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती तो ब्रह्म कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो आम की तरह पहले कच्चा रहे और फिर पक जाए है? तो ज्यो का क्यों एक रस जो अमृत है वो मरणशील नहीं होता और जो मरणशील है वो अमृत नहीं होता प्रकृतिर अन्यथा भाव न कथंचित भविष्यति किसी भी वस्तु की प्रकृति का अन्यथा भाव कैसे भी नहीं होता तो गीता में वो श्लोक पढ़ते होंगे ना प्रकृतिं जानती भूतानि निग्रह किंग प्रकृति जानते भूतान अब आंख जब देखेगी तब रूप ही देखेगी प्रकृति जानते होता नहीं अब ये कहो कि आंख गंध सूंघने लगे और नाक रूप देखने लगे तो ये इंद्रिय स्वभाव का व्यावर्तन कैसे होगा तो प्रकृतिर अन्यथा भाव नेत्र की प्रकृति है रूप का साक्षात्कार ग्राण की प्रकृति है गंध का साक्षात्कार उसको कभी कोई बदल सके ऐसा नहीं हो सकता तो ये जो आत्मा है अपना ये नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म ही है और ये अपने साक्षित्व को छोड़ करके जन्मवत्व को कभी ग्रहण नहीं करता ये साक्षी जो है ये कभी जन्मता नहीं ये कभी मरता नहीं देह के जन्म मरण को अपने में स्वीकार करके अपने को जन्म मरण वाला मानता है तो देह के जन्म मरण को अपने में क्यों स्वीकार करता है का भ्रांति से का अच्छा भ्रांति कहां से आई का अपने स्वरूप के अज्ञान से कई अज्ञान कहां से आया है ना का अज्ञान कहीं से आता जाता नहीं है वो होने के बाद मालूम पड़ता है अज्ञान अज्ञान होने के पहले भी नहीं मालूम पड़ेगा यही तो अज्ञान है है ना अज्ञान काल में भी नहीं मालूम पड़ेगा अज्ञान की अज्ञानता उसके मिट जाने के बाद मालूम पड़ती है यह भी अज्ञान का स्वभाव है जब तक मनुष्य अज्ञान में रहता है उसको ज्ञान नहीं मानता है चाहे कितना बड़ा अज्ञान हो गए वो पूरब को पश्चिम समझता हो लेकिन दूसरा कोई कहे कि ये पूरब है तो वो नहीं मानेगा कहेगा हम ज्ञान में ये अज्ञान का यही स्वभाव है कि जब तक वो रहता है जब तक अपने को ज्ञान दिखाता है अज्ञान नहीं दिखाता इसी से तो दुनिया लोग उसको मिटाने की कोशिश नहीं समझ करते ना देखो जो दूसरे को अज्ञानी समझता है वो डबल अज्ञानी है और जो केवल अपने को ही अज्ञानी समझता है वो सिंगल है वो, आहां। आहां। अच्छा और जो अपने अंदर प्रतीत होते हुए अज्ञान को जानता है वो ज्ञान स्वरूप है प्रती मात्र ज्ञान को सत्य नहीं केवल अज्ञान जितना है वो सब प्रतीति मात्र है वस्तुतः नहीं है असल में अज्ञान को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है अच्छा और बोले हम अपने ज्ञान को जानते हैं कि हमारा कितना ज्ञान है बोले कि ये सबसे बड़ा ज्ञान है अपने ज्ञान का जानना ना अज्ञान है और अपने ज्ञान का दावा अभिमान है है? और अपने अज्ञान को जानना ये ज्ञान है ये बड़ी बड़ी मजेदार बात है हो ये संसारी लोग अपने अज्ञान को ही तो नहीं जानते हैं और तो सब कुछ जानते हैं और जो साधक अपने में ज्ञानी पने का अभिमान रख लेता है वो तो अपने ज्ञान को जानता है ना ज्ञान का अभिमानी हो गया जैसे दंडे को जानते हैं तो प्रकृतर अन्यथा भावो न कथंचित भविष्य दूसरे को अज्ञानी समझना दबा लग गया, अपने को अज्ञानी समझना इकहरा ना? और अपने अज्ञान को जानना ज्ञान और अपने ज्ञान को जानना अज्ञान, क्योंकि ज्ञान कभी ज्ञान का विषय नहीं होता ज्ञान को किससे जानोगे ज्ञान से का दूसरा ज्ञान हुआ फिर है ना एक ज्ञान जाना गया और एक हुआ करते हैं ज्ञान तो अद्वैत ही होता है ज्ञान का ज्ञान नहीं होता है अब आपको एक वेदांत संबंधी शंका समाधान सुनाता हूं हमारे जितने प्राचीन शास्त्र हैं उसमें पुरुषार्थ चार माने जाते हैं अर्थ धर्म काम मोक्ष और इनके अलग अलग अधिकारी माने जाते हैं धर्म का अधिकारी अर्थ का अधिकारी